वजीवंपी चेब पैंडित पैरुपते न सुधम विजनोति दिशुपरस्य महूतमी चेचु पंडित पयूपा सी चिंत विजाती जीवा सुपरस्य अमित करंतो चरती बालालुमेधा यम होती कटुक कटुकफल आज सत्संग की कुछ बात करें इन सूत्रों में सत्संग की ही आधारशिला है। सत्संग से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और नहीं अंधे को जैसे आंख मिल जाए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 तो जैसे तुम्हारे हाथ में अंधेरे न मसाला आ गई सत्संग का अर्थ है जैसे तुम अंधकार में हो और अचानक बिजली पहुंच जाए एक रोशनी चारों तरफ फैल जाए फिर चाहे अंधेरा घिर जाए लेकिन तुम दोबारा वही न हो सकोगे तुम फिर अंधेरे में न हो सकोगे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 और इंच भर मंजिल से दूरी कम न हुई और सुख एक महासुख कि भला हमने पहुंचे हो कोई और हम जैसा पहुंच गया भला हमने पहुंचे हो लेकिन पहुंचना संभव भला हमने पहुंचे हो लेकिन मनुष्य पहुंच सकता है ये भरोसा क्रिया बड़ी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 वो आयाम पश्चिम से अपरिचित ही रह गया और आधुनिक मनुष्य चाहे पूर्व में हो चाहे पश्चिम में करीब करीब पश्चिम का है पाश्चात्य है इसलिए आधुनिक मनुष्य को भी सत्संग का राज चूका जाता है पूर्व में हमने एक अनूठी बात जानी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 कि तुम छोटे बच्चे की तरह झुक जाओ तुम छोटे बच्चे की तरह निर्दोष हो जाओ सत्संग की बड़ी कीमिया अलगैमी उसका अपना पूरा शास्त्र बाहर से खड़ा कोई देखता रहे तो उसे पता भी ना चलेगा ये कोई जोर जोर से होने वाली वार्ता नहीं ये तो दो दिलों के बीच होने वाली गुफ्तगु है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 ऐसे मूल तो अपने मन में यही समझता है कि बड़ा होशियार वो मूढ़ का लक्षण कि वो अपने को होशियार समझता है अपनी होशियारी में ही मरता है होशियारी ही ले डूबती मैंने यही देखा न को पार होते देखा समझदारों को डूब जाते देखा न समझी भी बन जाती लेकिन समझदारी तो सिर्फ डुबाती है सिर्फ डुबाती है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 मूर्ता का लक्षण हुआ लेकिन वो अकड़ी उसका ख्याल है उसके पास कुछ बेजोड़ व्यक्तित्व है बगावती है विद्रोही है अहंकार बड़ी तरकीब खोजता है बगावत के आभूषण खोजता है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 विद्यालयों की इतनी उपाधियां इकट्ठी करनी ली है अपने चारों तरफ कि बुद्धत्व के जन्म की संभावना न रही बुद्धत्व के जन्म का पहला सूत्र है अपने अज्ञान को समझना मूल वही है जो सोचता है कि ज्ञानी है और अमूल वही है जिसने समझा कि मैं अज्ञानी हूं अमूल सत्संग को उपलब्ध हो सकेगा मूल डाल में कलछी की तरह पड़ा रहे जीवन भर तो भी उसे कुछ स्वाद ना लगेगा ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनसे मेरा संबंध वर्सू का है लेकिन वे कलछी की भांति ही मुझसे जुड़े रहे उन्हें कुछ स्वाद नहीं लग रहा उन पर तो दया आती है उनके लिए आंसू बहते लेकिन कोई उपाय नहीं कल्छी कलछी जब तक वही राजी न हो बदलने को तब तक कुछ भी किया नहीं जा सकता यदि मूल जीवन भर पंडित के शांत रहे तो भी वह धर्म को वैसे ही नहीं जान सकता है जैसे कलछी दाल के रस को नहीं जानती कलछी बड़ी कठोर सख्त उसकी सख्ती के कारण ही संवेदना सुनने तुम कलछी के भांति मत रहना सख्त मत रहना थोड़े संवेदनशील बनो अपने चारों तरफ एक पर्थ को मत खड़ी करो उस पर्त के कारण न तुम रो सकते हो न तुम हंस सकते हो उस पर्त के कारण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 लेकिन तुम अछूते रह जाते हो तो तुम परमात्मा के लिए भी खुले नहीं और जब परमात्मा किसी सदगुरु में तुम्हारे बीच खड़ा हो जाएगा तब तुम हजार तरह की व्याख्याएं कर लोगे तुम्हारी व्याख्याएं ही तुम्हारे और सदगुरु के बीच में दीवालें बन जाएंगी तुम्हारे शब्द तुम्हारी समझदारी तुम्हारी आंख पर पर्दा डाल देगी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 कभी प्रेम में ऐसी दुबकी लगाओ कि ये सब कोटियां भूल ही जाए तुम रहो कोई कोटि तुम्हारे आसपास पास न हो कोई लेबल न रह जाए कोई विशेषण न हो हिंदू नहीं मुसलमान नहीं ईसाई नहीं जैन नहीं बस तुम खाली निर्विकार, कोरे कागज की भांसी तत्म तुम्हारे ऊपर वेद उतरने शुरू हो जाते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 एक युवक ने आकर उससे पूछा मैं भी सत्संग का आकांक्षी हूं मुझे भी चरणों में जगह दो झुन्नुन में उसकी तरफ देखा दिखाई पड़ी होगी कल उसने उसमें कहा तू एक काम कर पत्थर निकाला और कहा जा बाजार में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 पैर भी तू झुक के छुए है शरीर तो झुका तू नहीं झुका छू लिए है और चार छूने चाहिए इसलिए और लोग भी छू रहे हैं इसलिए झुकना ही तुझे नहीं आता तो जिन हीरों की यहां चर्चा है वो तो झुकने से ही उनकी परख आती तो पहले झुकना सीख गया एक दूसरी दुनिया सत्संग की और बाहर से तुम जाके देखोगे एक सदगुरु के पास किसी को सत्संग करते तुम्हें कुछ भी समझ में ना आया था क्योंकि ये भाषा और ये कंकड़ पत्थरों का मामला ही नहीं तुम सब्जी मंडी में रहते हो यह बहुत हुआ तो सोने चांदी की दुकान चलाते हो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 या विचार कर अपने भीतर देखना दोनों झरोखे संभव है और दोनों का स्वाद अलग अलग अगर सिर्फ तुम सुनते हो तो तुम धीरे धीरे जानकार होते चले जाओगे लेकिन अगर हृदय से तुम सुनते हो तो तुम धीरे धीरे और भी अपने अज्ञान से भरते चले जाओगे विनम्र होोगे जानोगे कुछ भी तो जानता नहीं चुप होने लगोगे मौन होने लगोगे अवाक रह जाओगे ठिटकोगे और उसी अवाक रह जाने में समझ का जन्म समझदारी में नहीं नासमझी के बोध में समझ का जन्म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 बहुत मैंने चेस्टा की कि, कि दोनों के लिए सहारा मिलता रहे जो मस्तिष्क आज भरा है कल झुक जाए पर लगा नहीं असंभव है कल शी दाल में कितने ही समय रहे रस न ले चुकेगी फिर मुझे उनकी फिक्र ही छोड़ देनी पड़ी आज भी उनके लिए दया है मेरे मन में लेकिन उनको खुद ही अपने पर तो दया नहीं आती तो मेरी दया क्या कर सकती कितने कांटों की बददवाली है चंद कलियों की जिंदगी के लिए है। नाराज है वो विरोध में हजार तरह की आलोचना और निंदा उनके मन में उनकी नाराजगी में समझ सकता हूं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 लेकिन उनकी लेने की तैयारी नहीं वो लेना चाहते हैं, पर उनकी एक शर्त है वो जैसे हैं वैसे ही रहे और लेना चाहते तब सिर से उनका संबंध बनेगा हृदय से नहीं यदि दिव्य पुरुष मुहूर्त भर भी पंडित के साथ रहे तो वो तत्काल धर्म को उस प्रकार जान लेता है जिस प्रकार जीवा दाल के रस को जान लेती बड़े सीधे सरल वचन है बुद्ध के कलछी और जीव विद्ध पुरुष मुहूर्त भर भी क्षण भर भी पल भर भी संग कर ले सद गुरु के पास हो ले तो तत्काल धर्म को उसी प्रकार जान लेता है तत्काली तत् जैसे जिहा दाल के रस को जान लेती है यथा। जीव की खुबी क्या है? वैसे ही कुछ खुबी शिष्य की है पहले तो जीव और कलछी में फर्क है कलछी मृत है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 आवाक रह गए उनमें से एक वैज्ञानिक ने कहा इस तरह की भूल करने के लिए 2000 वैज्ञानिक अगर 5000 साल तक कोशिश करें, तभी हो सकती इस तरह की भूल धीरे दीर धीरे बुद्धि तो कंप्यूटर के साथ पहुंच जा रही है आदमी से भूल छुक होती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 कि फला फला ओपनिषि में फला फला पेज पर क्या है वो फौरन जवाब दे देगा तुम्हें कंठस्थ करने की जरूरत क्या अभी भी यही कर रहे हो तुम जिसको तुम पंडित कहते हो वो कंप्यूटर है उसने कंठस्थ कर लिया है उसने रट लिया है ये रटम तो मशीन भी कर सकती है मस्तिष्क मुर्दा है क्योंकि मस्तिष्क का सारा संबंध अतीत से है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 तुम इस जवान को अपना कहोगे अपना तो वही जिसकी मालकियत हो मस्तिष्क तो तुम्हारी क्या मालकियत है कोई भी तो मालकियत नहीं तुम रात सोना चाहते हो विश्रांति चाहते हो दिन भर के थके माने उलझे परेशान और मस्तिष्क अपने ताल अपने ताल बजाया जाता है अपने ताने बुने बाने गुने जाता है मस्तिष्क अपनी गुनगुनाहट किया जाता है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 हजारों साल बीत जाएंगे तुम पर धूल जमती जाएगी तुम्हारा दर्पण और भी धुंधला होता चला जाए विज्ञ उस मुहूर्त भर में जरा सा बेहोश हो समझो, जीवन के अनुभव की थोड़ी सी भी प्रती हो तो एक क्षण में क्रांति घट जाती तत्काल धर्म को जान लेता है उसी प्रकार जैसे जीवा दाल के रस को जान लेती कल में एक गीत पढ़ा रहा था गीतकार ने तो प्रेसी के लिए लिखा है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 तो तुम्हें अपने चेहरे की कोई खबर ना होगी सत्पुरुष के सामने खड़े होके जैसे तुम दर्पण के सामने आ गए अचानक अपना चेहरा पहचाना कभी न जाना था तत्ण याद आ गई और याद ऐसी जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए पता भी न चले पग ध्वनि भी न हो चुपके से राने में बाहर आ जाए जैसे सहराओं में हौले से चले वादे नसीम जैसे मरुस्थलों में जहां कोई सुबह की ठंडी हवा चलने का सवाल नहीं अचानक अचानक अकारण शीतल हवा का झोंका आ जाए जैसे तुम जिंदगी कहते हो वो अभी मरुस्थल जैसी है जिसे तुम जिंदगी कहते हो वह भी एक वीरान जिसे तुम अभी जिंदगी कहते हो उसमें तुमने पतझड़ ही जाने वसंत नहीं दोपहर जलती लपटें जानी सुबह की शीतल हवा ने जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए जैसे सहराओं में होले से चले वादे नसीम और जैसे बीमार को बेबजे करार आ जाए जिससे कोई आदमी बीमार पड़ा है और कोई कारण नहीं है अचानक उठ के बैठ जाए अचानक स्वास्थ्य की एक लहर आ जाए बेबजे करार आ जाए सत पुरुष के सत्संग में जो घटता है बेबजह है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 वो तो मौत का ही छिपा हुआ रूप थी भूल हो गई भ्रांति में रहे ये एक क्षण हो जाता है जैसे कोई तुम्हें सोए से झकझोर कर जगा दे आंख खुल जाए ऐसा ही सब समझे लेकिन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 तो असुरक्षित हो जाएंगे हर कोई दबा देगा हर कोई छाती पर बैठ जाएगा तो लोग कठोर हो गए हैं ताकि सुरक्षित हो जाएं। हालत बिल्कुल उल्टी तुमने कभी गौर किया दांत कठोर धीरे धीरे गिर जाते जीव कठोर नहीं कभी गिरती नहीं अंत तक सांस बनी रहती जीभ इतनी कोमल है और 32 कठोर दांतों के बीच बनी रहती दांत आते हैं और चले जाते हैं जीभ सुरक्षित है संवेदनशीलता में सुरक्षा है क्योंकि संवेदनशीलता में जीवन है घबराना मत संवेदनशील होने से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 और जैसे ही बोली लगाने वाला बोली लगाने को था डाय ने चारों तरफ नजर डाली वो उस तखत पर ऐसे खड़ा था जैसे कि सम्राट हो और उसमें कठहर हो ये जो सामने आदमी खड़ा है कौन उस बोली लगाने वाले ने कहा कि ये इस नगर का सबसे बड़ा दंपति है डायर ने कहा कि इस गुलाम को इस मालिक की जरूरत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 सदगुरु से मिलन एक सौभाग्यपूर्ण दुर्घटना है उसके बाद फिर तुम वही ना हो सकोगे फिर तुम लाख बटोरों टुकड़ों को टूटे हुए शीशे के टुकड़ों को फिर तुम अपनी तस्वीर दोबारा जमा ना पाओगे अब तुम्हें नया होना ही पड़ेगा लेकिन ये उन्हीं के लिए हो पाता है जो संवेदनशील ये ही शिष्यत्व को उपलब्ध होते हैं दुर्बुद्धि मूल जन अपना शत्रु आप होकर आप कर्म करते हुए विचरण करते हैं पाप कर्म करते हुए विचरण करते हैं जिसका फल कड़वा होता है चरण की बाला दुमेधा अमितनेव अतना वो जो दुर्बुद्धि मूल जन है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 नर्क यानी परम नियम से फासला स्वर्ग यानी निकटता गु ए गुल नाल ए दिल दूधे चिराग महफिल जो तेरी बजन से निकला सब परिसा निकला प्रेसी के लिए कहा है कवि ने कि तेरी महफिल से जो भी निकलता है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 ये मसायले तस्वफ ये तेरा बयान गालिब तुझे हम बली समझते जो नबादा खार होता ये मसायले तसवफ ईश्वरी प्रेम की ये अद्भुत बातें कि वेद ईर्षा करे ये मसायले तस्वुफ सुना बातें ये मस्ती की बात है यह तेरा बयान गालिद और तेरा कहने का ये अनूठा ढंग कि उपनिषद शर्मा जाए तुझे तो हम बलि समझते जो न बादा खार होता अगर शराब न पीता होता तो लोग तुझे सिद्ध पुरुष समझते भूल हो गई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 कभी तुम्हारे और ऋषि के बीच में खड़ा है तुम जैसा बेहोश लेकिन तुम जैसा स्वप्न रहित नहीं ऋषियों जैसा होश तुम नहीं लेकिन ऋषियों ने जो खुली आंख देखा है उसे वो बंद आंख के सपने में देख लेता है कभी कड़ी है। ये ये तेरा बयान तुझे हम बली समझते जो कार होता इसलिए कभी कभी ऋषियों को समझने के लिए कबलियों की सीढ़ियों पर चढ़ जाना उपयोगी है लेकिन वहां रुकना मत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 तो जब भी जीवन में तुम्हें पहली करवाहट आए किसी भी कृत्य को करते हुए तत्क्षण समझना की पाप हो रहा है कि कड़वाहट सूचक है कड़वाहट का कांटा प्रतिपल तुम्हें बता रहा है कि कहा क्या हो रहा है जब भी जीवन में कोई मिठास आए समझना कि कोई पुण्य हुआ पुण्य को दोहराना ताकि पुण्य तुम्हारी आदत हो जाए पाप को मत दोहराना